रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक अठासीवा भाग साठ के दशक के अंत में बेकर अपनी पत्नी के गृह प्रदेश केरल आ गए और तिरुवनंतपुरम में बस गए बेकर ने पचास साल की उम्र के बाद ही पूर्णकालिक वास्तुशिल्पी के रूप में काम शुरू किया बेकन ने पारंपरिक भारतीय उस्ताद कारीगर की तरह काम करना शुरू किया यानी वे इमारतों का आकलन भी करते थे और उनका निर्माण भी करते थे बेकन ने कभी किसी कार्यालय या सहायक की मदद नहीं ली वे अक्सर पुराने कागज के टुकड़ों पर घरों के नक्शे बनाते और निर्माण स्थल पर ही डिजाइन बनाते। बनातेशल मिस्त्री और बढ़े भी थे उनकी सभी परियोजनाओं का कार्यभार कोई इंजीनियर नहीं बल्कि मिस्रियों का एक समूह संभालता था जिन्हें वे खुद प्रशिक्षित करते थे ठेकेदारों और दलालों को दरकिनार कर खुद निर्माण निर्माण करने से की कीमत बहुत कम हो जाती थी बेकर पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील थे इसलिए बहुत अधिक ऊर्जा से बने लोहे और सीमेंट जैसी सामग्री का वे कम उपयोग करते थे वे हमेशा कहते, उम्र में सीमेंट छोटा है। इस बात में सच्चाई थी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही सीमेंट बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना शुरू हुआ था हिमालय में अपने लंबे प्रवास के दौरान बेकर को परंपरागत भारतीय वास्तुशिल्प की बारीकियां समझ में आईं। हजारों सालों के के व्यावहारिक शोध बाद लोगों ने ऊर्जा बचाने वाले मकान बनाने के तरीकों में दक्षता हासिल की थी पहाड़ पर लोग स्थानीय पत्थरों और लकड़ी से मकान बनाते हैं। यह सामान घर से 100 से 200 गज की दूरी पर ही मिल जाता है यह देखकर कर बेकर को गांधी जी की यह बात याद आई कि घर बनाने का सारा सामान निर्माण स्थल से पांच मील के दायरे से ही आना चाहिए बेहतर इस सिद्धांत का पूरी तरह पालन नहीं कर पाते थे परंतु वे इसके काफी करीब आ गए थे वे लोहे और कांच दोनों के के उपयोग बहुत खिलाफ थे, क्योंकि इनके बनाने में बहुत ऊर्जा यही होती है परंतु वे अक्सर अपने बनाए घरों में कांच की रंगीन बोतलों को दीवारों में धंसा देते इससे घर में रंग बिरंगे रोशनी फैल जाती से बेकर को को प्रेम था वे को राइट ट्रैप बंधन यानी चूहे दानी शैली में सजाते इस तरह वे ऊषमा निरोधी दीवार बना पाते और साथ ही 25 प्रतिशत ईंटों की बचत भी कर लेते ईंटों से बनाई उनकी जालिया घर में ठंडी बया लाती तो छत में बने झरो के अंदर की गर्मी हवा को बाहर धकेलते